रोशन सितारे प्रेरित भारतीय वैज्ञानिक एक भाग ए पी मित्रा उन्नीस से 2007 तक प्रोफेसर आशीष प्रसाद मित्रा ने आयु मंडल और मौसम परिवर्तन के क्षेत्र में अद्वितीय कार्य किया उन्होंने अपने गुरु प्रोफेसर शिशिर कुमार मित्रा के शोधकारी को दक्षता से आगे बढ़ाया ये पी मित्रा का जन्म 21 जनवरी में कोलकाता में हुआ इसी शहर में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई उनके पिता एक विद्यालय में शिक्षक थे जिनसे उन्होंने शिक्षा और अनुशासन के उच्च ग्रहण किए बचपन के इन मूल्यों का मित्रा ने पोषण किया और उन्हें आजीवन अपनाया पढ़ाई में तेज होने के कारण वे अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आते कोलकाता विश्वविद्यालय से एमएससी की पढ़ाई समाप्त करने के बाद उन्होंने प्रोफेसर एस के मित्रा की प्रयोगशाला में काम प्रारंभ किया प्रोफेसर मित्रा ने आयन मंडल के क्षेत्र में शोध कार्य किया था इस एक निर्णय ने उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाया और उसमें गौरवशाली स्थान दिलाया 1954 में कोलकाता विश्वविद्यालय में डी समाप्त करने के बाद मित्रा ने दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में काम करना शुरू किया वहां उन्होंने रेडियो विज्ञान का एक नया विभाग शुरू किया और उसके साथ अंत तक बहुत गहराई से जुड़े रहे रेडियो विज्ञान का विकास बहुत हद तक आयनमंडल के अध्ययन से जुड़ा था आयनमंडल पृथ्वी के ऊपरी वातावरण का है जो रेडियो तरंगों को परावर्तित कर वापस भेजता है इसी वजह से पृथ्वी की गोल सतह पर रेडियो संचार संभव हो पाता है राकेटो के आगमन से पहले वातावरण के इस दूरस्थ क्षेत्र तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल काम था आयन मंडल के बारे में हम जो कुछ थोड़ा बहुत जानते थे वह वर्णक्रम विज्ञान या पृथ्वी पर लगे वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा ही संभव हो पाता था भारत में आयन मंडल पर शोध कार्य की नींव प्रोफेसर एस के मित्रा ने रखी थी लंबे समय तक उनसे जुड़े रहे उनके उत्तराधिकारी ए मित्रा ने इस कार्य को आगे बढ़ाया आयन मंडल पर शोध कार्य हमेशा किसी काल विशेष में उपलब्ध तकनीक पर निर्भर रहा है पिछली सदी के साठ के दशक में इस ऊपरी वातावरण की जांच परख राकेटों के साथ भेजे उपकरणों के जरिए की गई सत्तर के दशक में इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत रेडियो संकेतों द्वारा इस क्षेत्र का अध्ययन किया गया अस्सी के दशक में हीलियम के गुब्बारों और रॉकेटों के जरिए इस दूर क्षेत्र के बारे में तमाम जानकारी एकत्रित की गयी नब्बे के दशक में उपग्रहों और राणार के जरिए पृथ्वी की सतह से एक हजार किलोमीटर ऊपर तक के क्षेत्र का अध्ययन हुआ इसमें उस क्षेत्र के भौतिक गुणधर्मो जैसे घनत्व और तापमान के साथ साथ अन्य बहुत से मापदंडों का अध्ययन हुआ मित्रा ने इन सब अध्ययनों का समन्वय किया और निगरानी की